देवी भागवत आठवां स्कंध लोकालोक पर्वत की व्यवस्था तथा तो सूर्य की गति का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का वर्णन करूंगा यह शीघ्र और मंद आदि तीन प्रकार की गति से चलते हैं मुनिवर सभी ग्रहों के स्थान तीन ही हैं स्थानों के नाम है जारद ऐरावत और वैश्वानर जारत मध्य में है ऐरावत उत्तर में और वैश्वा दक्षिण में प्रत्येक स्थान में तीन विथियाँ हैं अश्विनी भरणी और कृतिका को नाग नागवीथी कहते हैं रोहिणी मृगशिरा और आद्रा ये गज विथि कहलाती हैं पुष्य पुनर्वसु और अख्लेशा यह ऐरावती वीथा कहलाती हैं ये तीन विथियाँ उत्तर मार्ग कही जाती हैं मघा पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी अर्सभीम विथि हैं हस्तचित्रा एवं स्वाति गोविथी कहलाती हैं विशाखा अनुराधा और जेष्ठा को जारद गविवी विथी माना गया है ये तीन विथियाँ मध्यमार्ग कहलाती हैं मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ इनकी संज्ञा अजवीथी है श्रवण घनिष्ठा और सदभिषा के मृग विथी मानते हैं पूर्वाभाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैश्वानरी विधि हैं अजविथि मृग और वैश्वा नरी इन तीन विधियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है दोनों पहिए पवन रूपी पास से बंधकर कर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है मंडल के भीतर से रस चलता है मुनिभर इस मंद गति में दिन क्रमशः बढ़ने लगता है रात छोटी होने लगती है यही सौम्यायन का क्रम है इसी प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पास द्वारा खींचा जाता है तब उसे अवरोहण कहते हैं मंडल के बाहर से गति होती है उस समय सूर्य की चाल बहुत तेज रहती है दिन का क्रमशः राश और रात्रि की वृद्धि आरंभ हो जाती है विश मार्ग पर सूर्य का रथ पास द्वारा किसी और नहीं खींचा जाता साम्य रहता है मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पाश सूर्य के रथ को खींचते हैं उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं पुनः ध्रुव के पास से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है इस मेरू पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पूरी देवधानी है यमराज की महान पुरी संयमनी मेरुगिर के दक्षिण भाग में है निम्नलोचनी नामक विशाल पुरी में वरुण रहते हैं यह पुरी सुमेर पर्वत के पश्चिम भाग में है विभावरी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेर पर्वत से उत्तर कही गई है ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं वे जब संयमनी पुरी में पहुँचते हैं तब दोपहर हो जाता है निम्नलोचनी पुरी में पहुँचने पर सयंकाल हो जाता है और जब विभावरी पुरी में सूर्य जाते हैं तब आधी रात का समय हो जाता है इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं सुमेर पर रहने वाले को सदा मध्याह्न काल के समान ही समय प्रतीत होता है यद्यपि सूर्य का रथ सुमेर को बाएं करके चलता है किंतु प्रवहवान वायु की प्रेरणा से वह दक्षिण को मुड़ जाया करता है सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सबके सामने पड़ता है नारद शेष जितने दिशाएँ और विदिशाएँ हैं वहाँ रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं तब उनके लिए वही उदय काल है और जब जहाँ छिप जाते हैं उसी स्थान को वे अस्थ स्थान मानते हैं